संक्षिप्त महाभारत आसमेधिक पर्व भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में जाकर सबसे मिलना और बसदेव जी के पूछने पर महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाना जजमेजा ने कहा भी प्रवर उत्तंक को वरदान देकर महान यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया वायन जी ने कहा राजन उत्तंक को वरदान देकर अपने शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा वे सात्यकी के साथ फिर अपनी पुरी की ओर ही चल दिए और मार्ग में अनेकों सरोवर नदियां पर्वत लाख कर परम रम्म द्वारिका नगरी में पहुंच गए उस समय वहाँ पर्वत, पर्वत पर कोई बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा था सात्यकी को सांस लिए भगवान श्री कृष्ण भी उसी महोत्सव में पधारे उस समय रेवतक पर्वत नाना प्रकार के अद्भुत रत्नों उनकी निधियों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 बड़ी शोभा पा रहा था उस पर्वत पर पुण्य अनुष्ठान के लिए घर बने हुए थे भगवान श्री कृष्ण के आ जाने से तो वह इंद्र भवन को भी मात करने लगा सब से मिलकर और सबके द्वारा सम्मानित हो भगवान श्री कृष्ण और सातिकी अपने अपने भवन को गए भगवान बहुत दिनों तक परदेश में रहने के बाद घर लौटे थे इसलिए उनका चित्त बहुत प्रसन्न था उस समय उनके पास भोज वृष्टि और अंधक वीर मिलने के लिए गए उन्होंने सबका आदर सत्कार करके उनकी कुशल पूछी और प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता माता के चरणों में प्रणाम किया उन दोनों ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और मीठे वचनों से सांत्वना दी इसके बाद सभी विष्णुवंशी उनको घेर कर बैठ गए महातेजस्वी श्री कृष्ण जब हाथ पैर धोकर विश्राम ले चुके, तो पिता के पूछने पर उन्होंने महाभारत की सारी घटना उनसे कह सुनाई। वसदेव जी ने पूछा बेटा मैं प्रतिदिन बातचीत के प्रसंग में लोगों के मुंह से सुनता रहा हूं कि महाभारत युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था परंतु तुम तो उसे अपनी आंखों देख आए हो और उनके स्वरूप से भी फली भाती परिचित हो इसलिए मुझसे उसका यथार्थ वर्णन करो महात्मा पांडवों का कर्ण कृपाचार्य द्रोणाचार्य और आदि के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था तथा दूसरे दूसरे देशों के रहने वाले जो अस्त्र विद्या में निपुण वीर थे उन्होंने किस तरह युद्ध किया था पिता कि के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के सामने ही वीरों की मृत्यु से संबंध रखने वाली कथा सुनाने लगे श्री कृष्ण ने कहा पिताजी महाभारत युद्ध में काम आने वाले क्षत्रिय महात्माओं के कर्म बड़े अद्भुत हैं। यदि विस्तार के साथ वर्णन किया जाए तो सौ वर्षों में भी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती इसलिए मैं थोड़े में मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूँ उसे सुनिए जैसे इंद्र देवताओं की सेना के अधिनायक है उसी प्रकार भिष्जी कौरवीरों के सेनापति बनाए गए थे उनके अधीन ग्यारह अक्षौणी सेना थी पांडव पक्ष की सात अक्षौणी सेना के अधिनायक शिखंडी थे सभ्य साथी अर्जुन उनकी रक्षा में करते थे कौरव और पांडवों में दस दिनों तक बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ दसवें दिन शिखंडी ने अर्जुन की सहायता से विष्ण जी को अपने बहुत से बाणों का निशाना बनाया उनसे घायल होकर भीष्म जी बाण सैया पर पड़ गए जब तक दक्षिणायन रहा है वे मुनि व्रत का पालन करते हुए सरसैया पर सोते रहे हैं उत्तरायण आने पर ही उन्होंने मृत्यु स्वीकार की है भीष्म जी के घायल हो जाने के बाद अस्त्र वेदताओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण कौरव पक्ष के सेनापति बनाए गए उस समय मरने से बची हुई नौ अक्ष सेना उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी थी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 धृट और द्रोण के उस भीषण संग्राम में नाना दिशाओं से आए हुए वीर राजा अधिक संख्या में मारे गए उन दोनों का वहा दारूण युद्ध पांच दिनों तक चलता रहा अंत में द्रोणाचार्य बहुत थक गए और ध्र के हाथ से उनकी मृत्यु हो गई। द्रोण के मारे जाने पर दुर्योधन की सेना का नेतृत्व कर्ण के हाथ में आया वह मरने से बची हुई पांच औक्षण सेना से घिर युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ उस समय पांडवों के पास तीन सेना शेष थी जिसकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे कर्ण दो दिन तक युद्ध करता रहा और दूसरे दिन आग में कूदकर जलने वाले पतंगों की तरह अर्जुन से भिड़कर मारा गया कर्ण के मृत्यु से कौरवों का उत्साह नष्ट हो गया वे अपनी शक्ति खो गए थे और तीन अक्षौड़ी सेनाओं से घिरे हुए मद्र को सेनापति बनाकर मैदान में आए के भी भी बहुत से सैनिक और नष्ट हो गए थे, उनमें अब उत्साह नहीं रह गया था। तो भी बची हुई एक ने दोपहर होते होते अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाकर मध्य राजल्य को मार गिराया शल्य के मारे जाने पर अमित पराक्रमी महावना सहदेव ने कलह की नींव डालने वाले शक्नी को यमलोक का अतिथि बनाया उसके मृत्यु हो जाने पर राजा दुर्योधन बहुत दुखी हो गया उसके बहुत से सैनिक युद्ध में काम आ चुके थे इसलिए वह अकेला ही हाथ में गदा लेकर रणभूमि से भाग निकला इधर महाप्रतापी भीमसेन क्रोध में भरकर उसका पीछा कर रहे थे उन्होंने देवान नामक ह्रद में पानी के भीतर छिपे हुए दुर्योधन का पता लगा लिया और मरने से बची हुई सेना के द्वारा उस पर चारों ओर से घेरा डाल दिया फिर पांचों पांडव बड़ी प्रसन्नता के के साथ तालाब में बैठे हुए दुर्योधन के पास जा उस समय भीमसेन ने उसे अपने वाघ बाणों के द्वारा खूब पीड़ित किया उनके कटु वचनों से व्यथित होकर वह पानी के बाहर निकल आया और हाथ में गदा ले युद्ध के लिए तैयार हो गया तब महाबली भीम सब राजाओं के देखते देखते पराक्रम करके उसे मार डाला तदनंतर जब पांडवों की सेना अपनी छावनी में निश्चिंत सो रही थी उसे समय द्रोण पुत्र अश्वस्थामा ने अपने पिता के वध को न सह सकने के कारण आक्रमण किया और सबको सोते में ही मार डाला इस घमासान में पांडवों के पुत्र सैनिक और मित्र सबकाल के ग्रास बन गए मेरे और सातिकी के साथ केवल पांच पांडव बचे हुए हैं कौरवों के पक्ष में कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वत्थामा जीवित हैं पांडवों का आश्रय लेने के कारण धृतराष्ट्र पुत्र की भी जान बच गई थी बंधु बांधवों सहित कौरवराज दुर्योधन के मारे जाने पर विदुर और संजय धर्म राज के आश्रय में आ गए हैं